शिवपुराण कोटि रुद्र संहिता केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्मा का वर्णन सूर्य कहते हैं ब्राह्मणों भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ तुम दोनों मुझसे वर मांगो उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्तिभाव से केदारेश्वर का पूजन किया उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है इसमें संशय नहीं है केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं वे भी मोक्ष पा जाते हैं इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है केदारेश भक्ताये भक्ता ये मार्गस्था त वै मृता मुक्ता भवंत नात्र कार्याचारण केदारतीर्थ में पहुँच कर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता ब्राह्मणों इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्तिभाव से भगवान नरनारायण की तथा केदारेश्वर शंभ की पूजा करनी चाहिए अब मैं भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा कहूँगा कामरूप देश में लोक हित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे उनका वस्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है ब्राह्मणों पूर्वकाल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं तुम अकेली क्यों रहती हो मैं यह सब जानना चाहता हूँ अतः यथार्थ बात बताओ करकटी बोली बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे भाई सहित उस महाबली वीरों को श्री राम ने मार डाला मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था विराज मेरे पति थे जिन्हें पूर्वकाल में राम ने मार डाला अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुशिक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला वे दोनों मर गए तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहां निवास करती थी इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण जो रावण के छोटे भाई थे यहां आए उन्होंने बलात्म मेरे साथ समागम किया फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालाक्षेप करती हूँ सूतजी कहते हैं ब्राह्मणों करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा वर्तार करूँ उन्होंने मेरे पिता को मार डाला मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए विराज को भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्रीहरि को अवश्य पीड़ा दूँगा ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए एक हजार वर्षो तक महान तप किया तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्टदेव का ध्यान किया करता था तब लोग पिता मह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले ब्रह्मा जी ने कहा भीम मैं तुम पर प्रसन्न हूं तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो भीम बोला देवेश्वर कमलासन यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो सूर्यजी कहते हैं ऐसा कहकर राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला माँ अब तुम मेरा बल देखो मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्रीहरि का महान संहार कर डालूंगा ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया तदनंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरी को भी उसने युद्ध में हराया प्रे प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर्ग के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उसका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव के उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा सम्पन्न की विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके देव प्रणयुक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नम शिवाय का जप करने लगे अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी वे दंपति अनन्या भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोक करने लगा और सबसे कहने लगा तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना सांस ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया वह वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोभ करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा